ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ध्यान विषयक व्यवहारिक निर्देश सर्वप्रथम सज्जन बनो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आध्यात्मिक स्त्री अथवा पुरुष होने के पूर्व तुम्हें सही अर्थों में एक सज्जन स्त्री अथवा पुरुष होना चाहिए सज्जन स्त्री अथवा सज्जन पुरुष आध्यात्मिक स्त्री या पुरुष हो सकते हैं मैं बार बार भक्तों को कहा करता हूँ कि भक्त बनने की पूर्व आध्यात्मिक जीवन अंगीकार करने के विचार के भी पूर्व सज्जन स्त्री अथवा सज्जन पुरुष बनो और आध्यात्मिक जीवन की पूर्व तैयारी की साधनाओं में कम से कम कुछ मात्रा में प्रतिष्ठित होने पर भक्त सज्जन पुरुष या नारी बन सकता है कभी कभी हम लोगों को बहुत असभ्य और अशोभन व्यवहार करते देखते हैं बहुत सी बार वयस्क लोग बच्चों का सा करते हैं बचकानेपन का अतिक्रमण करना होगा कई बार लोग सही दृष्टिकोण बनाने एवं सही संतुलन स्थापित करने में असमर्थ होने के कारण सारा जीवन अभद्र एवं अशोभन बने रहते हैं यह त्रुटिपूर्ण बालकपन का दुष्परिणाम है यह कुंठित विकास का फल है मैं प्राय है लोगों को डेल कॉर्नेन की पुस्तकें लोगों को प्रभावित करने और मित्र बनाने का रहस्य तथा चिंता छोड़ो और जीना प्रारंभ करो आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करने से पूर्व पढ़ने की सलाह देता हूँ हमारी बहुत सी समस्याओं का आध्यात्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता वे हमारे भ्रांत दृष्टिकोण और व्यवहार के कारण उत्पन्न होती है यह पर्याप्त नहीं है कि अजनबी लोग हमें अच्छा समझें लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे निकट हैं वे भी हमें अच्छा और पूर्ण से ये अनजान लोगों को अच्छा मुस्कुराता चेहरा दिखाना बहुत आसान है हमें सदा हमारे निकट के लोगों की राय को उन लोगों की राय से अधिक महत्व देना चाहिए जो हमें क्वचित ही देखते हैं धैर्यवान बनो असहिष्णुता और, और कट्टरता यही दर्शाते हैं कि व्यक्ति को कभी भी आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई है अथवा दृढ़ विश्वास ही नहीं है यह उस नास्तिक का दृष्टिकोण है जो अपनी गहराई में छिपे संशयों पर सचेतन प्रयास द्वारा विजय प्राप्त न कर सकने के कारण किसी मतवाद से हताशा पूर्वक चिपके रहता है सच्ची श्रद्धा से संपन्न व्यक्ति सभी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होते हैं तथा दूसरे सज्जन और निष्ठावान व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करते धार्मिक दंभ धार्मिक धोखाधड़ी का निश्चित लक्षण है साधक को सभी परिस्थितियों में धैर्यवान और सहिष्णु होना चाहिए परिस्थितियां हमारी क्षण रूप नहीं होती अप्रिय तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ध्यान के लिए विशेषकर आधुनिक नियमों में सर्वदा अनुकूल वातावरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती तुम्हें जो भी समय और परिस्थिति उपलब्ध हो उसका सदुपयोग करना सीखो हमें वातावरण के साथ सामंजस्यपूर्वक रहना सीखना चाहिए आंतरिक असंतुलन क्रोध का कारण है व्यक्ति दूसरों से कुछ क्रुद्ध होने से पूर्व स्वयं से क्रुद्ध होता है स्वयं से घृणा करना दूसरों के प्रति घृणा जितना ही बुरा है यह अनेक समस्याओं का मूल कारण है ऐसा कि आधुनिक मनोविज्ञ हमें बताते हैं जीव को ईश्वर से जोड़ने वाला मार्ग प्राय रुद्ध हो जाते हैं उन्हें साफ करना है अन्यथा इससे आंतरिक असंतुलन तथा दूसरों के साथ कठिनाई पैदा होगी परमात्मा के साथ तादाद में रहने वाले सजा संतुलित रहते हैं चंचल मत हो शारीरिक और मानसिक चंचलता के अतिरिक्त एक प्रकार की अवचेतन चंचलता भी होती है व्यक्ति स्वयं उससे अनभिज्ञ रह सकता है ऐसी अवचेतन चंचलता बहुत सी शक्ति का छाया कर डालती है शिकायतें बंद करो लोग प्राय शिकायतें करते हैं कि वर्षों की साधना के बाद भी उन्होंने कुछ भी उपलब्ध नहीं किया है उनके मन का विश्लेषण करने पर हम पाएंगे कि वे प्रायः सदा इस तरह सोचते हैं मैं जब और प्रार्थना करता हूँ लेकिन कोई परिणाम नहीं होता अब इस तरह के चिंतन में शक्ति क्षय करने के बदले यदि वे भगवान में मन लगाते तो कहीं अधिक लाभप्रद होता इस अहम का निरंतर चिंतन करने से हम अहम केंद्रित हो जाते हैं हम सोचते हैं कि केवल हम ही भक्त हैं भक्तों को इस विषय में सचमुच बहुत सावधान होना चाहिए यदि वे इस अहम चेतना को प्रारंभिक अवस्थाओं में ही निर्मूल नहीं कर देते तो बाद में यह बहुत कठिन होगा इसीलिए मां साधना ने कहा है कि स्वयं के आध्यात्मिक प्रगति के मूल्यांकन का प्रयत्न करना अभिमान है अपनी साधना का फल प्रभु पर छोड़ दो अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर दो किसी न किसी प्रकार से अपने सभी कर्मों को परमात्मा से संयुक्त करो सब कुछ उन्हीं के लिए जीवन के अपने करणीय सभी कर्तव्य करो लेकिन केंद्रीय विचार परमात्मा विषयक होना चाहिए इस अभ्यास में लगे रहने पर तुम्हें महान लाभ होगा आध्यात्मिक जीवन में कोई जादू या चमत्कार नहीं होते यह बहुत स्पष्ट किंतु कठिन है गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करते रहो अकेले होने पर तुम उसे जोर से भी कर सकते हो मानसिक जप तथा उसे सुनना सर्वश्रेष्ठ विधि है उसके स्पंदनों से अपने समग्र मन को पूर्ण कर लो भगवान नाम में महान शक्ति है लेकिन वह अभिव्यक्त है निरंतर अभ्यास इस शक्ति को अभिव्यक्त करेगा सतत जब मंत्र को मन की गहराई तक पहुँचा देगा जहाँ वह बुरे विचारों को उठने से रोकेगा निरंतर जबकि सम्यक साधना का महान प्रभाव तुम स्वयं करके देख सकते हो व्यर्थ असंतोष पैदा मत करो कुछ लोग तनाव पर पनपते प्रतीत होते हैं जब उनके पास चिंतित होने का कोई कारण नहीं होता तो वे कोई नया कारण खोज निकालते हैं तब वे उसका चिंतन करते करते उसे बढ़ाते जाते हैं बंदर को खाज होती है वह खुजलाता है और एक छोटा सा घाव हो जाता है वह खुजलाता रहता है और वह एक बड़ा व्रण हो जाता है क्या हमारी अवस्था इसी तरह की नहीं है हम अपनी समस्याओं की चिंता करते करते उन्हें आवश्यकता से अधिक बड़ा बना लेते हैं इसके बदले परमात्मा का चिंतन क्यों नहीं करते दुख और कट्ट से बचा नहीं जा सकता सभी को इसका भोग करना होगा यदि कुछ लोग सुखी हैं तो इसका कारण यह है कि उन्होंने दुखों का अतिक्रमण करना सीख लिया है कुछ लोग आत्महत्या करना चाहते हैं क्या उससे उनकी समस्याएँ सुलझ जाएगी समस्याएँ दूसरे स्तर पर स्थानांतरित हो जाएगी क्योंकि देह के नाश के बाद भी आत्मा बची रहती है उसे समस्याओं का सामना फिर भी करना ही पड़ता है जीवन का अस्वाभाविक तरीके से अंत करने से बहुत सा अमूल्य समय नष्ट होता है तथा सीखने और स्वयं में सुधार करने का अमूल्य अवसर चला जाता है अतः ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को त्याग देना चाहिए सभी मन अच्छी स्थिति में होता है यह गुण की वृद्धि के कारण होता है लेकिन वह स्थायी नहीं होता गुण निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं यही प्रकृति का नियम है अतः कभी मन में रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है तब तुम चांचल्य अथवा पूर्ण जीर्णता का अनुभव करते हो यह सब अपरिहार्य है लेकिन भगवान नाम के जब तथा नैतिक जीवन यापन से सत्य गुण के उदय को प्रोत्साहन मिलता है और तब तुम शांति और प्रसन्नता का अनुभव करते हो अभ्यास द्वारा इस भाव को अधिक स्थायी और दीर्घकालिक बनाया जा सकता है आंतरिक और बाह्य सामंजस्य स्थापित करो यदि आध्यात्मिक आदर्श बहुत दृढ़ न हो तो मन अवलंबनहीन हो सकता है भगवान नाम का जप करो और प्रभु का स्मरण करो इससे नकारात्मक भाव दूर हो जाएगा हमारा विशिष्ट स्वभाव और रुचियां हैं इसलिए हम सभी के साथ आत्मीयता का बोध नहीं कर सकते यह स्वाभाविक है लेकिन आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हुए इस स्वभाव के ऊपर उठना संभव है हमारी अपनी मानसिक अपवित्रताएँ अपने और दूसरों के व्यक्तित्व के प्रति आसक्ति के कारण पैदा हुई इच्छाएं और वासनाएँ आदतें और संस्कार ही ध्यान में सबसे बड़ी बाधाएँ हैं इसका उपाय अपने आध्यात्मिक चेतना का जागरण करना तथा तो यह सोचना कि हम आत्मा हैं जो परमात्मा का ही एक रूप है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को व्याप्त किए हुए हैं तथा तो उससे ओतप्रोत हैं वह बाहर और भीतर भी है इसी तरह व्यक्ति चैतन्य आत्मा स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बाहर और भीतर विद्यमान भी है अनंत चैतन्य सभी प्राणियों में व्याप्त तथा तो उसके अंदर तथा तो बाहर ओतप्रोत हैं देह में स्थित चक्र स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के तथा जीवात्मा तथा परमात्मा के मिलन बिंदु है स्थूल से सूक्ष्म की ओर और, और बाद में आत्मा की ओर प्रगति करने पर चित्र कुछ इस प्रकार दिखाई देता है जीवात्मा अथवा कारण शरीर अंतर्तम, सूक्ष्म शरीर मध्यम स्थूल शरीर बाह्यतम लेकिन वस्तुतः यह निम्न प्रकार है जीवात्मा अथवा कारण शरीर बाह्यतम सूक्ष्म शरीर मध्यम स्थूल शरीर अंतरतम जीवात्मा और उससे भी अधिक परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है अड़ो रणियान महत्व महयान अतः तो जो अडो सूक्ष्म है वही महान व्यापक भी है सच्चिदान विग्रह पर ध्यान करो उसके साथ एक हो जाओ और दैवी प्रेम और आनंद को सभी में वितरित करो इस प्रकार अपने जीवन को पूर्णतर मधुतर तथा स्वयं एवं दूसरों के लिए एक वरदान बनाना है सर्वप्रथम नियमित साधना द्वारा अपने स्वयं के जीवन में कम से कम कुछ मात्रा में परिवर्तन लाओ और उसके बाद कर्म और उपासना के आदर्श को ग्रहण करो लेकिन उतना ही कर्म स्वीकार करने की सावधानी बरतो जितना तुम प्रसन्नता पूर्वक कर सको अंतर्यामी परमात्मा से प्रकाश और मार्गदर्शन की प्रार्थना करो मैं शांति लाभ का केवल एक उपाय जानता हूँ और वह है साधना प्रार्थना और ध्यान मैं तुम सभी को इसी की सलाह दे सकता हूँ साधक जिस दिक्तता और चांचल्य का अनुभव करता है उसे परमात्मा के संस्पर्श द्वारा भी दूर किया जा सकता है जो हमारी आत्मा की भी आत्मा तथा समस्त प्राणियों की परम आत्मा है यह संपर्क साधन पथ का अनुसरण करने से परमात्मा के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति तथा समर्पण बुद्धि से कर्म करने से प्राप्त होता है